व्यापारी ब्राह्मण को दान देने से ना तो इस लोक में फल मिलता है और ना परलोक में ही फल प्राप्त होता है दूसरे के गिरवी रखे हुए माल को पचाने वाले वेद की निंदा करने वालों को भी दान देने से भी दान का फल नष्ट हो जाता है। व्यापारी कारीगर, धर्महीन एवं ऐसे लोग जो दूसरों की अच्छे वस्तुएं खरीदते समय निंदा करते हो तथा अपनी खराब वस्तुएं बेचते समय तारीफ करें, उनको भी दान देने से यही फल होता है। इसी प्रकार झूठ बोलने वाला बड़ीक व्यवसायी ब्राह्मण भी श दिया गया दान राख में दी गई आहूति के समान निष्फल है। काना व्यक्ति साठ नपुंसक नो स्वेत कुष्ठ गरिष्ठ जितने भी कर्मों के फलों को देखता है तथा पाप से हुआ रोगी एक हजार दाता के सत कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। मूर्ख व्यक्ति को दाल देने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। جو منوشے سیر کو باندھ کر بھوجن کرتا ہے یا دکھر زشا کی اور موہ کر کے بھوجن کرتا ہے یا جو جوتا پہن کر بھوجن کرتا ہے اس کے سمست کرموں کے فل کو بھگوان بھرمہ اسوروں کے لئے دے دیتے ہیں شراب سماپت ہونے پر اس کو شوان اور یاتو دھان قداپی نہ دیکھیں اس کے لئے چاروں اور سے پردہ لگا तिल बिखेर देने चाहिए, राक्षसों को निवारित करने के लिए तिल तथा कुत्तों को निवारित करने के लिए परदा आदि की ओट करना कहा गया है। शूकर के देख लेने मात्र से ही श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। मुर्गा अपने पंख फड़फड़ाने से ही उसे नष्ट कर देता है। रजस्वलास्त्री के स्पर्श से और कुरोध पूर्वक जो व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध या हवन आदि कार्य को किसी दूसरे के द्वारा पूरा कराता है उसके उस कार्य में पितरगण तथा देवगण तृप्त नहीं होते तथा उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता मनोहर नदियों के तथा सरोवर और छोटी-छोटी नदियों के किनारे श्राद्ध करने से पितृगण तृप्त नहीं होते श्राद्ध करने के समय रोना नहीं चाहिए तथा किसी दूसरे से बातचीत भी अधिक नहीं करनी चाहिए मनुष्यों को भोजन करते हुए श्राद्ध नहीं करना चाहिए एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव तथा कपट भी प्रकट नहीं करना चाहिए मनुष्य को अपलब्ध होकर हाथ में कुशा लेकर अपने जीवन पर्यंत तक पितरों का श्राद्ध कर्म पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए इस प्रकार श्राद्ध करने वाले मनुष्यों से उनके पितरगण संतुष्ट होते हैं श्राद्ध कर्म में सबसे पहले ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अग्नि में आहुति करनी चाहिए तथा पितरों के हेतु दिए जाने वाली वस्तुओं को पृथ्वी सूप तथा कुश के आसन पर रखनी चाहिए विद्वान पुरुष को मास के शुक्ल पक्ष में दिन के प्रथम आर्द्ध में श्राद्ध करना चाहिए और कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में करना चाहिए देश और काल के देखने वाले महान तेजस्वी महान योगी और महात्मा पितरों की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जल से प्रथम आचमन कराकर तथा उनके चरण धोकर बिठलाना चाहिए, उन्हें आदर सत्कार के साथ स्वच्छ आसन पर अच्छे-अच्छे भोजन पकवान जो पितरों की त्रप्ति हेतु बनाए हो, श्रद्धा और आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। भोजन में जब तक वह पूर्ण त्रप्त ना हो जाए, पर इस प्रकार जो मनुष्य पितरों में श्रद्धा रखते हैं उनको सभी सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त होती हैं पितरों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपने सभी शुभ कर्मों के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करते हैं कश्यप रिशे ने सारे संसार को मोहित करके यज्ञ के लिए जिस परम गोपनीय योग का उधार करके गुफा में सुरक्षित र उस अमर पद को प्राप्त करने वाला परम गोपनीय चिरंतन और परम योग धर्म को सनत कुमार कहा गया है उस परम गोपनीय फल को पितरों में भक्ति रखने वाला तथा मनुष्य प्राप्त करता है जो मनुष्य पितरों में भक्ति रखते हैं उन्हें योग प्राप्त होता है मैंने आपसे श्राद में किन-किन वस्तुओं को दान करना चाहिए तथा किस वस्तु के दान करने से अधिक फल प्राप्त होता है जिन-जिन तीर्थों में श्राद करने का जो फल होता है इन सब का वर्णन किया है बृहस्पति बोले जो मनुष्य श्राद कर्म के विधान को सुनकर पितरों को दोष दृष्टि से देखकर उनमें श्रद्धा नहीं रखते वे मनुष्य नास्तिक होकर घोर नरक को प्राप्त होते हैं जो मनुष्य मन को रखकर श्राद कर्म करते हैं उनके कठिन रोगों का नाश होता है जो मनुष्य अपने मनमानी ढंग से जीवन निर्वाह करने वाले हैं वे मनुष्य कुंभिपाक नरक में जाते हैं वे जीभ के छेदन और चोरी कर्म को हैं जो मनुष्य योग से द्वेष भाव रखते हैं वे मनुष्य समुद्र में ढेला बनकर इस पृथ्वी पर जब ये स्थित रहते हैं जब तक स्थित रहते हैं निवास करते हैं इसलिए श्राद के जो जो नियम बतलाए हैं उन्हीं के अनुसार श्राद कर्म को संपन्न करना चाहिए विशेष रूप से योग욕 की बुराई नहीं करनी चाहिए योगियों की बुराई करने पर मनुष्य का शीघ्रीक्रमी रूप में जन्म धारण करना पड़ता है, जो मनुष्य ध्यान प्रायण योगियों के अन्यतम लक्ष्य मोक्ष के मुख्य साधन की है, जो निंदा करते हैं वह घोर नरक को प्राप्त होते हैं तथा इसकी बुराई सुनने वाले भी घोर नरक को प्राप्त होते हैं योग प्रायण योगेश्वर की निंदा करने से घने अंधकार से घिरकर परम नरक में जाते हैं जो मनुष्य आत्मा को वश में कर योगेश्वर की बुराई सुनते हैं वह चिरकाल तक घोर पाक नरक में निवास करते हैं मनुष्य को योगियों के प्रति मन वचन और कर्म से द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए इस शुभ कर्म का फल मनुष्य को उसके दूसरे जन्म में प्राप्त होता है और इस जन्म में भी वह सुख प्राप्त करता है योग मार्ग ज्ञाता आत्मा के पाठ का आत्मा के पाठ को प्राप्त नहीं करते वे मनुष्य अपने कर्म के अनुसार तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं रंगवेद सामवेद और यजुर्वेद तथा वेदों के समस्त अ सुख प्राप्त करते हैं इस प्रकार के विकारों से पार पाने वाले प्रकृति के पाठगामी सत्व रज तम इन तीनों गुणों के पाठगामी वास्तव में तीनों गुनों के पारगामी होते हैं जो योगी योग मार्ग और 24 तत्व को जानने वाले हैं वे ही असली रूप में इस जन्म-मरण रूप संस्कृति संबंध के परगामी हैं जिस प्रकार योगी निखिल योग तत्व को अपने योग बल से विसर्जित करता है उसी प्रकार सदा अपना विकास भी संगठित करता है इस प्रकार योग के तत्वों को भली प्रकार जानने वाला योगी सबसे परे जिसकी गति है ऐसे परम पुरुष के गोचर होता है अतः योगी मनुष्य योग का ही सहारा लेकर अपने शरीर का त्याग करते हैं और आत्मा आरूप प्राप्त करते हैं योग के तत्त्व को जानने वाला पुरुष वेदों का समयक अध्ययन करके वेदों को जानने वाले उस परम पुरुष को प्राप्त करता है उसे वास्तव में वेदों का तत्त्व वेता और वेदों का परगामी कहा जाता है जो मनुष्य वेदों के चरम प्रतिपाद उस परम पुरुष को अच्छी तरह से जानता है व दूसरे सब वेद चिंतक हैं जो मनुष्य पितरों को श्राद भाव से देखते हैं उनको सभी प्रकार सुख प्राप्त होते हैं जो मनुष्य इस श्राद कल्प का नियम पूर्वक शरद सहित नित्य पाठ करता है अथवा अथवा सुनता है वह पहले कहे हुए सभी तीर्थों में दिए गए दानों का फल प्राप्त करता है वह श्रेष्ठ आत्मा मनुष्य पंक्ति पावन तथा ब्रह्मड़ों के समाज में भी भोजन करता है जो मनुष्य इस श्राद्ध कर्म के महत्व को क्रोध रहित होकर नित्य श्रद्धा भाव से सुनता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है इस लोक में इसके गिरने से परम सुख प्राप्ति होती है इसका अनुष्ठान प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए जो व्यक्ति पर्व संधियों में आलस्य को त्याग कर इस श्राद्ध विधि का पाठ करता है वह परम तेजस्वी उत्तुरवान मनुष्य होता है उसको देवताओं के समान पवित्र लोक प्राप्त होता है